दूसरा प्रश्न एक पुस्तक में आपका चित्र देखते हुए जिसमें सन्यास दीक्षा के समय झुके हुए एक शिष्य के गले में आप माला डाल रहे हैं पास बैठे एक गुरु भाई ने मजाक में कहा कि ऐसा लगता है जिसे कोई रस्सी से बंधा पालतू पशु उनका ऐसा कहने पर कबीर का एक वचन स्मरण आया जिसमें उन्होंने स्वयं को राम का कुत्ता कहा जिसकी जंजीर परमात्मा के हाथ में प्रह सभी संतों ने स्वयं के परमात्मा के प्रति समर्पण को दास शब्द से प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया है जो कि उनके लिए समर्पण की पराकाष्ठा है परंतु आज के मनुष्य के लिए एक निंदनीय शब्द है यह यह आधुनिक मनुष्य के विकास का धोतक है या उसके बढ़ते हुए अहंकार का स्वयं को दास कहने या निंदा करने में भी क्या सूक्ष्म अहंकार नहीं है आप अपने शिष्यों को भी मित्र कहते रहें आज के मनुष्य के लिए समर्पण कठिन क्यों हो गया है कुछ कहने की कृपा करें अरुण सत्यार्थी पहली तो बात मनुष्य जब तक शिष्य न बने तब तक पशु है पशु अर्थात पास में बंधा वासना के पशु अर्थात कामना की जंजीरों में बंधा वासना की जंजीरों में बंधा पशु अर्थात मन की बेड़ियों में जकड़ा। शिष्यत्व इन जंजीरों को तोड़ने की प्रक्रिया है और यह जंजीरें वही तोड़ सकता है जिसकी जंजीरें टूट गई हूं तुम कहते हो कि मेरे पास बैठे गुरु भाई ने मजाक में कहा मजाक भी मजाक नहीं होता मजाक के भी अपने गहरे अर्थ होते मजाक भी अकारण नहीं होता वो गुरु भाई अभी नाम मात्र के ही गुरु भाई होंगे अभी शिष्यत्व उन्हें घटा नहीं शायद उनके गले में पड़ी हुई माला उनके लिए बंधन मालूम हो रही होगी वही बात प्रकरांतर से वो दूसरे के संबंध में कह गए उनका अचेतन ही बोला है शायद उन्हें प्रीतिकर नहीं लग रहा है सन्यासी होने में अड़चन तो है क्योंकि सन्यास स्वतंत्रता की घोषणा है समाज से संस्कार से संप्रदाय से शास्त्र से सिद्धांत से सबसे स्वतंत्रता की घोषणा है पूर्व पक्षपातों से पूर्व धारणाओं से बचपन से अब तक जो तुम्हें सिखाया गया उस सब से बगावत है विद्रोह है और जिनके बीच तुम रहते हो वे ऐसी बगावत पसंद नहीं करते तुम्हारी बगावत उन्हें उनकी दीनता का स्मरण दिलाती है और उनकी भीड़ उनकी भीड़ तुम्हें परेशानी में डालेगी उनकी भीड़ तुम्हारा मजाक उड़ाएगी उनकी भीड़ तुमसे कहेगी कि तुम गुलाम हो गए एच जीवेल्स ने कहानी लिखी है मेक्सिको के एक पहाड़ की तराई में अंधे लोगों की एक बस्ती और कहानी नहीं है तथ्य भी है अब भी वो बस्ती है कोई पांच सात सौ लोगों का छोटा सा कबीला है जो बिल्कुल अंधा है उस पहाड़ी के पास एक मक्खी पाई जाती है जिसके काटते से बच्चे अंधे हो जाते सब बच्चे आंख वाले पैदा होते हैं जैसे सारी दुनिया में आंख वाले पैदा होते लेकिन तीन चार महीने के भीतर ही बच्चा अंधा हो जाता क्योंकि वह मक्खी इतनी तादाद में है उससे बचना मुश्किल है और बचाए भी कौन सब बड़े भी अंधे आज नहीं कल कल नहीं परसों महीने दो महीने बच्चा बच जाए ये आकस्मिक अंतता तो उसे मक्खी काट लेगी और वो अंधा हो जाएगा एचिवेल्स ने कहानी लिखी है इस घाटी के संबंध में कि एक यात्री एक खोजी एक पर्यटक उस घाटी में पहुंच गया है मक्खी का असर केवल छह महीने तक के बच्चों पर हो सकता है उसके बाद मक्खी के काटने से आदमी अंधा नहीं होता आंखें तब तक इतनी सबल हो जाती ये आदमी उस घाटी में पहुंच गया है यह पहला आदमी है जो बाहर की दुनिया से आया अंधों की दुनिया में इसे तो भरोसा ही न हुआ कि सात सौ आदमी बिल्कुल अंधे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब अंधे ये रुक गया उस घाटी में ये सेवा में लग गया उन अंधों की इससे बड़ा और सेवा का अवसर मिलेगा भी कहा इन लोगों की पीड़ा देखो इनकी परेशानी देखो किस तरह जी जीरे किसी तरह खेतीबाड़ी भी करते हैं, अंधे किसी तरह फल भी तोड़ते हैं लकड़ी भी काटते हैं पानी भी भर के लाते हैं बड़ी मुश्किल से जीना है बड़ा कठिन जीना है मगर जी रहे हैं। वो उनकी सेवा में लग गया लेकिन एक बड़े मजे की बात कि वे अंधे ये मानने को राजी नहीं थे कि वो आंख वाला है उनकी सासों की संख्या थी लोकमत के आधार से भी वो बहुमत में थे अगर हाथ भी उठवाए जाते तो सात कहते कि ये भी अंधा है अंधे ही होते उन्होंने कभी आंख वाला आदमी ना देखा था मगर ये आंख वाला भी जिद्दी था आंख वाले अक्सर जिद्दी होते असली आंख वाले भी जिद्दी होते तुम चाहे जीसस को पे लटका दो कोई फिक्र नहीं मगर वंधों को जगाने का काम करते रहते बुद्ध को तुम पत्थर मारो गालियां दो कोई फिक्र नहीं वो अपने काम में संलग्न रहते हैं सुकरात को तुम जहर पिला दो जहर पिलाने के पहले सुकरात से कहा गया था कि अगर तू सत्य बोलना बंद कर दे तो माफ किया जा सकता है। उसने कहा सत्य बोलना मेरा धंधा है मैं जिंदा रहूं तो सत्य बोलूंगा अगर सत्य बोलना रुकवाना है तो मृत्यु के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं आखिरी सांस तक सत्य बोलूंगा इसलिए मुझे मरना स्वीकार है लेकिन ये सत्य बोलने का धंधा मैं नहीं छोड़ सकता ये तो मेरा प्राण है ये तो मेरी आत्मा है मार के तो तुम मेरा देह मेरा शरीर छीन लोगे। लेकिन सत्य बोलना बंद करके तो तुम मेरी आत्मा को मार डालोगे वो महंगा सौदा है वो मैं नहीं कर सकता उतना मैं अंधा नहीं हूं आंख वाले जिद्दी होते एजीवे की इस कहानी में भी आंख वाला जिद्दी वो मानते ही नहीं उनकी सेवा में लगा ही रहा लगा ही रहा आखिर कुछ लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे कि कुछ तो बात है जो इसमें अलग है उसका चलना उठना बैठना काम करना उसकी गति उसका दौड़ना जो काम उनसे ना हो सके वो मिनटों में कर लाए जिन कुओं से पानी भरने में उनको घंटों लग जाए वो मिनटों में भर लाए जिन जानवरों को ढूंढने में उनको दिन भर लग जाए वो घड़ी भर में ले आए उसके पास कुछ तो है अब उसको आंख कहो या कुछ कहो मगर ये आदमी हमसे भिन्न है ये धीर धीरे धीरे स्वीकृति उन अंधों को भी हो गई उनके पास रहते रहते वो युवक एक अंधी युवती के प्रेम में पड़ गया उस कबीले के युवती के प्रेम में पड़ गया वह चाहता था उससे प्रेम है तो विवाह भी हो जाए वो उस कबीले का हिस्सा ही हो जाना चाहता था अंतरंग अंग बन जाना चाहता था लेकिन गांव की पंचायत बैठी और उसने कहा हम एक ही शर्त पर विवाह की आज्ञा दे सकते क्योंकि हमारे कबीले में कभी भी किसी युवती ने किसी आंख वाले से शादी नहीं की यह हम ना होने देंगे जैसे कोई हिंदू मुसलमान से शादी ना होने दे कि जैसे कोई मुसलमान हिंदू से शादी ना होने दे जैसे कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से शादी न होने दे कि ये हमारी कुल परंपरा में कभी नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है कि ब्राह्मण का बेटा और सूद्र की लड़की से शादी करे असंभव इससे तो मर जाना अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरो गांव के लोगों ने कहा ये हम कभी नहीं कर सकते ये तो हमारी बड़ी अवमानना हो जाएगी जो कभी नहीं हुआ वो कैसे हो सकता है आंख वाले युवक से हम अपनी युवती की शादी नहीं कर सकते एक ही उपाय कि तुम अपनी आंखें फोड़ने को राजी हो जाओ तो हम आज्ञा देंगे जरूर आज्ञा देंगे हमें तुमसे प्रेम तुमने हमारी सेवा की और तुमने हमारा हृदय जीत लिया है और तुमने धीर धीरे धीरे हमें यह भरोसा दिला दिया है कि कुछ तुम्हारे पास है जो हमारे पास नहीं लेकिन उसी भरोसे के कारण अब हम ये निश्चित कर लेना चाहते हैं कि तुम ठीक हम जैसे हो हमारी जाति के हो हमारे वर्ण के हो हम जैसे हो तो ही विवाह हो सकता है तुम सोच सकते हो उस युवक की मुसीबत वो रात ही भाग गया उसने वो बस्ती छोड़ दी उसने कहा यह महंगा सौदा है और यहां रुकना खतरे से खाली नहीं क्योंकि वो युवती रोएगी गाएगी कौन जाने किसी कमजोर क्षण में मैं राजी ही हो जाऊं कि चलो ठीक मेरी भी आंखें फोड़ दो या मैं राजी ना भी हूं ये गांव के लोग ही इकट्ठे हो होकर मेरी आंखें फोड़ दे आंख वालों कि ये पुराने अनुभव अंधों ने उनकी आंखें फोड़ दी अरुण सत्यार्थी तुम जिन गुरु भाई की बात कर रहे हो उनको अड़चन मिल रही होगी समाज से असुविधा मिल रही होगी माला से उनको आनंद कम कष्ट ज्यादा हो रहा होगा मजाक सिर्फ मजाक नहीं ने मजाक पर बहुत काम किया है कि मजाक के पीछे भी सत्य छिपे होते हैं मजाक भी सत्यों को कहने का एक ढंग है खूबसूरत ढंग उन्होंने जो दूसरे के संबंध में कहा है वो खुद के संबंध में कहा है उन्हें याद दिला देना लौट के जाओ तो उनसे कह देना कि माला अभी तुम्हारे गले का हार नहीं है और जब तक माला तुम्हारे गले का हार नहीं है तब तक कैसा सिसत, कैसा संन्यास अगर उन्हें देख के ऐसा लगा कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी से बंधा पालतू पशु तो शायद उनको अपना सन्यास एक बंधन मालूम हो रहा है एक असुविधा एक खतरा शायद वे पछता रहे हैं सन्यास लेकर कहीं अचेतन में भाव छिपा है अच्छा था कि सन्यास न लिया होता सबके जैसे होते तो गुलाम होते तो भी गुलामी का पता ना चलता सबके जैसे नहीं है स्वतंत्र हैं तो भी ये अड़चन होगी और दूसरे लोग मानने को राजी नहीं होंगे कि तुम स्वतंत्र हो दूसरे तो कहेंगे गुलाम हो गए ये क्या गैरिक वस्त्र पहन लिए ये क्या माला डाल ली ये क्या नाम बदल लिया तुम तो गुलाम हो गए तुम किसी के वसीभूत हो गए तुम तो किसी का वसीकरण चल गया तुम किसी से सम्मोहित हो गए ये सारी बातें उनसे कही गई होंगी ये सारी बातें उनके व्यंग में निकल आई हैं, ये व्यंग निर्दोष नहीं अन्यथा सन्यासी ऐसा कह ही नहीं सकता असंभव क्योंकि सन्यासी का आंतरिक अनुभव तो परम स्वतंत्रता का है ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा ना जैन रहा ना बौद्ध रहा ना ब्राह्मण रहा ना सूद्र रहा ना भारतीय रहा ना चीनी रहा ना जर्मनी रहा ना जापानी रहा राष्ट्र वर्ण धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद सब बहुत पीछे छूट गए सारा आकाश अपना है अब कुरान भी अपनी बाइबिल भी अपनी उपनिषिद भी अपने धम्मपद भी अपना बुद्ध अपने नानक अपने कृष्ण अपने क्राइस्ट अपने सारा आकाश अपना आंगन छूट गया आकाश अपना हो गया एक छोटी सी बगिया छूट गई और सारी पृथ्वी की हरियाली अपनी हो गई अपने गुरु भाई को चेताना कहना जाके जाग मछिंदर गोरख आया मछिंदरनाथ सो गए मालूम होता कोई जगाने वाली आवाज चाहिए और फिर तुम कहते हो उनका ऐसे कहने पर कबीर का एक वचन स्मरण आया जिसमें उन्होंने स्वयं को राम का कुत्ता कहा उन दोनों की तुलना नहीं हो सकती कहा कबीर जब कभी दो व्यक्तियों के वचन तौलो तो पहले व्यक्तियों को तौल लिया करो क्योंकि असली बात वचन नहीं होते असली बात व्यक्ति होते तुम भी ठीक वही वचन बोल सकते हो जो कबीर ने कहा तुम भी कह सकते हो मैं राम का कुत्ता लेकिन उसमें वही अर्थ नहीं हो सकता जो कबीर का था वो अर्थ तुम कहां से लाओगे उस अर्थ को लाने के लिए कबीर होना होगा कबीर ने किस मस्ती से कहा है किस आनंद से कहा है कुत्ते की कुछ खूबियां हैं कुत्ते से ज्यादा स्वामी भक्त कोई प्राणी नहीं जगत में आदमी धोखा दे जाए कुत्ता धोखा नहीं देता तुमने कहानी पढ़ी ना महाभारत में स्वर्गारोहण हुआ पांडवों का सब गल गए मित्र भाई पति पत्नी सब गल गए अर्जुन भी गल गया देखते हो कृष्ण की गीता काम नहीं आई अर्जुन भी स्वर्ग के रास्ते पे गल गया स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंच पाया कृष्ण की गीता भी इसने ऐसे ऊपर ऊपर से सुन ली होगी ये भी इसके प्राणों में रची पची नहीं इसने कह तो दिया कि मेरे संदेह दूर हो गए हुए नहीं होंगे सिर्फ झंझट छुड़ा ली कि अब ठीक है अब ज्यादा बकवास भी कौन करे अब तुम मानते नहीं हो तो चलो ठीक है बेबसी में असहाय अवस्था में कृष्ण के तर्कों की प्रखर धार में और चोट में झुक गया होगा मगर अंतिम कथा कहती है कि स्वर्ग के समय सब गलने लगे एक के बाद एक और जब युधिष्ठिर अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे पीछे लौटकर देखा तो सिर्फ उनका कुत्ता सांत था अर्जुन भी गल गया तो अर्जुन की श्रद्धा भी ऐसी न थी जैसी कुत्ते की थी नकुल सहदेव भीम सब गल गए उनकी भी प्रीति ऐसी न थी जैसे इस कुत्ते की थी और युधिष्ठिर ने इस कुत्ते का ठीक सम्मान किया द्वार पर दस्तक दी द्वार खुले स्वागत में बंधनवार बंधे बन थे बैंड बाजी बजते थे द्वारपाल ने कहा प्रवेश करें भीतर आए धर्मराज लेकिन युधिष्ठर ने कहा जब तक मेरा कुत्ता पहले प्रवेश ना करे मैं प्रवेश न कर सकूंगा मेरे भाई भी रास्ते में गल गए वे भी इतने दूर मेरा साथ ना दे सके उनका संग साथ भी थोड़ी दूर तक ही साबित हुआ ये अकेला कुत्ता है जो अंत तक मेरे साथ आया है ये मेरा बंधु ये मेरा बांधव ये मेरा मित्र ये मेरा सगा यह मेरा प्यारा और जब इसने इतने दूर तक सांस दिया है तो पहले इसका प्रवेश पीछे में द्वारपाल मुश्किल में पड़े उन्होंने कहा किसी कुत्ते को यहां कभी प्रवेश नहीं मिला तो इधर युधिष्ठ का द्वार बंद कर लो मैं और मेरा कुत्ता द्वार के बाहर ही भले ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करेंगे जहां प्रेम की यह अंतिम कड़ी टूट जाए ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करेंगे इतनी कीमत पर नहीं युधिष्ठिर नहीं प्रविष्ट हुए जब तक कुत्ता भी प्रवेश ना पा सका जब कबीर ने कहा कि मैं राम का कुत्ता तो ऐसे अर्थों में कहा जैसे युधिष्ठिर का कुत्ता सब छूट जाए मगर राम नहीं छूटेंगे स्वीडन में एक स्टेशन पर एक कुत्ते की प्रतिमा बनी शायद दुनिया में अकेली प्रतिमा है पहले महायुद्ध के समय की घटना है एक आदमी रोज अपने गांव से ट्रेन पर सवार होकर पास के नगर में काम करने जाता था उसका कुत्ता उसे रोज स्टेशन पहुंचा जाता और जब तक ट्रेन दिखाई पड़ती रहती तब तक वो आदमी भी हाथ हिलाता रहता और वो कुत्ता भी पूंछ हिलाता रहता जब ट्रेन बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाती तब उस कुत्ते की आंख से लोगों ने आंसू गिरते देखे थे वो वापस लौट जाता और ठीक पांच बजे जब मालिक की ट्रेन आने का वक्त होता हमेशा पहले आ के पर खड़ा हो जाता ये बात इतनी नियमित हो गई थी कि सारे स्टेशन के कर्मचारी इससे अवगत थे कोई उस कुत्ते को भगाता नहीं था सबका सम्मान था उसके प्रति लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक गया और फिर वापस नहीं आया शहर में ही हृदय का दौड़ा पड़ा और वो मर गया कुत्ता पांच बजे आके ट्रेन पर खड़ा हो गया ट्रेन तो आई उसने एक एक कमरे में जाके झांका आवाज दी मालिक का कोई पता नहीं फिर कुत्ता वहां से नहीं हटा फिर लाखों से भगाने की कोशिश की गई रोए हर गाड़ी में झांके जो गाड़ी आए झांके न खाए न पिए सातवें दिन मर गया वहीं प्लेटफॉर्म पर ही उन सात दिनों में जितनी गाड़ियां आईं सब में झांका सब में पुकारा सब में आवाज दी सारा गांव उस कुत्ते से आंदोलित हो गया न भोजन लिया न पानी पिया मालिक ही ना रहा तब रहने का उसका कुछ अर्थ ना रहा और उस ना समझ गरीब कुत्ते की प्रीति को तुम देखते हो उसके समर्पण को देखते हो उसकी समग्रता को देखते हो उसकी आहुति देखते हो उसकी पूजा का भाव देखते हो और क्या होगी प्रार्थना और क्या होगी भक्ति मर गया वहीं बैठा बैठा जहां उसका मालिक उसे आके मिलता था तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उसकी प्रतिमा वहां बनाई वो प्रतिमा अब भी वो अकेली प्रतिमा है किसी कुत्ते के लिए समर्पित आज भी उस गांव के लोग उस प्रतिमा पर फूल चढ़ा जाते जब कबीर ने कहा मैं राम का कुत्ता तो ऐसे किसी अर्थ में कहा है बड़े आनंद भाव में कहा कहा है कि मेरे भीतर वैसी ही भक्ति हो जैसे कुत्ते की अपने मालिक के प्रति होती मिटती ही नहीं मिटाई ही नहीं जा सकती वर्षों बाद भी कुत्ते अपने मालिक को पहचान लेते वर्षों की दूरी भी क्षण भर में मिट जाती और कुत्ते अपने मालिक को सच में कभी भूल नहीं पाते उस अर्थ में कहा है और कहा कि जैसे कि जंजीर परमात्मा के हाथ में जंजीर शब्द से मत भ्रांति में पड़ जाना ऐसे तो प्रेम भी जंजीर है लेकिन जंजीर कहना ठीक नहीं फूलों की माला कहो और ऐसे तो लोहे के तुमने जो आभूषण सोने के तुमने जो आभूषण पहन रखे वो भी जंजीरें लोहे के नहीं है सोने के हैं लेकिन जंजीरें है। और कभी प्रीत में लोहे की जंजीर भी आभूषण हो जाती प्रेम कीमिया है प्रेम जिस पत्थर को छू देता है उसे सोना बना देता है कबीर का वचन तुम अपने गुरु भाई के वचन से मत तौलना, उससे तुम्हें याद आ गई संयोग बसात साहचरी से मगर कहां कबीर कहां तुम्हारे गुरु भाई कबीर तो आनंदोल्लास में यह कह रहे हैं कबीर तो धन्य भागी ही ये कह के तुम्हारे गुरु भाई ये कह के धन्यभागी ना हो सकेंगे ये कहने में ही संकोच होगा कि मैं और किसी का कुत्ता वो परमात्मा ही क्यों ना हो राम ही क्यों ना हो मेरे गले में और किसी की जंजीर अहंकार बाधा बन जाएगा कबीर की उद्घोषणा निरअहकारिता की उद्घोषणा है और कबीर ने बहुत रूपों में ये उद्घोषणा की है कबीर कहीं कहते हैं मैं तो राम की दुल्हनिया पति में तो थोड़ी अकड़ होती पुरुष का भाव होता है अब कबीर हैं तो पुरुष लेकिन कहते हैं दुल्हनिया क्योंकि वो जो पुरुष की कठोरता है परुशता है वो बाधा है वो चट्टान है वो पिघलने नहीं देती तुम्हें भक्त के पास शिष्य के पास इस्त्रण हृदय चाहिए शरीर चाहे पुरुष का हो कि स्त्री का भेद नहीं पड़ता इस स्त्रण हृदय तो चाहिए ही चाहिए इस स्त्रैण हृदय में ही शिष्यत्व संभव है उसी परिप्रेक्ष्य में उसी आकाश में शिष्यत्व के बादल घिर सकते वर्षा हो सकती तो अपने को दुल्हनिया कहा है लेकिन अगर फ्रायड और फ्राइड के मानने वालों के हाथ में यह वचन पड़ जाए तो वह इसकी दुर्गति कर देंगे राम की दुल्हनिया तत्क्षण फ्राइड इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है सेक्सुअल परवर्शन इसमें कुछ काम विकृति है कबीर में किसी ना किसी अर्थ में होमोसेक्सुअलिटी दिखाई पड़ जाएगी फ्राइड को वो फ्राइड की ही अपनी प्रतिति है वो फ्राइड का ही प्रक्षेपण है फ्राइड हमेशा डरा रहा है जिंदगी पर होमोसेक्सुअलिटी से और उसने अपनी युवा युवावस्था में अपने एक मित्र को जो पत्र लिखे वो पत्र खबर देते हैं कि वो पत्र जैसे किसी मित्र को नहीं लिखे गए किसी प्रेसी को लिखे गए उन पत्रों से जाहिर होता है कि समलैंगिकता उसमें गहरी रही होगी और वो जिंदगी भर डरा रहा भयभीत रहा उसके भीतर कहीं ना कहीं समलैंगिकता का कुछ ना कुछ बीज है हर कहीं वो यही देख लेता है हम वही देखते हैं जो हमारी आंखों में छिपा होता है वो तो कबीर बच गए क्योंकि फ्राइड को पता नहीं कबीर का मीरा बच गई फ्राइड को पता नहीं मीरा का नहीं तो फ्राइड ने मीरा में सब तरह की काम वासना खोज ली होती क्योंकि वो कहती है कि मैंने सेज बिछाई प्यारे तुम कब आओगे मैंने फूलों से सेज बिछा रखी टटकी टक लगाए तुम्हारी तरफ देख रही हूं हे प्रीतम तुम कब आओगे फ्रैड तो तत्ण निष्कर्ष ले लेता कि ये काम वासना का उदात्तीकरण है सबलिमेशन चूंकि ये अपने पति से तृप्त नहीं हो सकी राणा से तृप्त नहीं हो सकी वही अतृप्ति अब इसकी काल्पनिक बनी जा रही अब ये कल्पना के राम को अपना पति बना रही व्यक्ति वही देख सकता है जो वह है जब तुम किसी के संबंध में कुछ कहते हो तो याद रखना वह उसके संबंध में कम तुम्हारे संबंध में ज्यादा सूचक होता है लेकिन फ्राइड के विश्लेषण से पश्चिम के संतनी नहीं बच सके जैसे थेरेसा नहीं बच सकी थेरेसा वैसी है जैसे मीरा मेरा कृष्ण की बात करती थेरेसा क्राइस्ट की थेरेसा कहती है कि तुम रात आते हो मेरे साथ सैया पर सोते हो बस फ्राइड के लिए काफी और क्या सामग्री चाहिए खोजबीन के लिए तुम रात आते हो मेरी सैया पर सोते हो हो गया मामला खत्म फ्राइड के चित्त में जो भरा है रुग्ण कामवासना का ज्वर वो आरोपित हो गए थेरेसा मानसिक रूप से विकारग्रस्त हो गई सच्चाई उल्टी थेरेसा स्वस्थ है फ्राइड मानसिक रूप से विकारग्रस्त है लेकिन ये फ्राॅड के संबंध नहीं हो ऐसा नहीं हम सबके संबंध में कबीर को समझने के लिए कबीर जैसी दृष्टि चाहिए तुम पूछते हो प्राह संतों ने स्वयं के परमात्मा के प्रति समर्पण को दास शब्द से अभिव्यक्त किया है आज निश्चित ही यह शब्द बहुत निंदित हो गया एक पश्चिमी मित्र को मैंने नाम दिया कृष्णदास उसने दूसरे दिन पत्र लिखा कि कृष्ण तो ठीक है मगर यह दास मुझे रात भर सोने न दिया और दास का अर्थ आपने किया इसलेब गुलाम मैंने लोगों से पूछताछ की तो किसी ने मुझे कहा कि दास का अर्थ सेवक भी हो सकता है नौकर भी हो सकता है तो कृष्णदास ने मुझे लिखा कि अगर मैं इसका अर्थ सेवक या नौकर करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं गुलाम मैं नहीं कर सकता इसका अर्थ बहुत पीड़ा होती मैं किसी का गुलाम मैं है तो पीड़ा होगी जहां मैं नहीं है वहां कैसी पीड़ा ये संत अपने को दास कह सके इसलिए नहीं कि ये दास हैं, बल्कि इसलिए कि अब ये हैं ही नहीं इनका दास कहना तो सिर्फ अपने ना होने की सूचना है अपने ना होने की खबर है, ये मिट गए अब इनका कुछ होना नहीं अब तो ये केवल उसके ही वाहन हो गए जैसे कोई बांसुरी बजाए तो बांसुरी का क्या है बांसुरी तो केवल वाहन मात्र वाहक है वाहक गीत तो किसी और का है अगर बांसुरी से तुम पूछो तो वो क्या कहेगी वो यही कहेगी कि मैं तो बजाने वाली की दास हूं मेरा अपना क्या न गीत मेरे न स्वर मेरे सब उसके मैं तो पोली बांस की पोंगरी मात्र हूं मेरा तो इतना ही सौभाग्य बहुत है कि उसने मुझे चुना कि उसने मुझे अपने ओंठों से लगाया कि उसने मुझे प्राणों से भरा कि उसने मुझे संजीवनी दी मुझे संगीत दिया मुझ में तो कुछ भी न था सिर्फ पोली थी उसने मुझे अपूर्व आनंद से भर दिया ये बांसुरी क्या कहे और न कहे कि मैं दास हूं कि मैं गुलाम हूं मगर हमारे पास गुलाम और दास के लिए जो अर्थ हैं वो राजनीतिक है धार्मिक नहीं धार्मिक अर्थ खो गए हमारे पास जो अर्थ है वो राजनीति ने दिए दास्ता गुलामी खासकर पश्चिम में तो और भी और अब तो पश्चिम की शिक्षा सब तरफ फैल गई अब तो पश्चिम ही है पूरब कहां अब तो पूरब केवल एक भौगोलिक बात रह गई इधर कोशिश कर रहा हूं पूर्व को फिर से पुनर्जीवित करने की तो पूरब के लोग ही नहीं होने दे रहे यहां पूरब तो सिर्फ भूगोल रह गए पूरब एक अध्यात्म है एक जीवन की शैली है भूगोल नहीं इतिहास नहीं पूरब तो एक जीवन प्रणाली एक जीवन दर्शन है मिट के जीने का दर्शन ना कुछ होने का दर्शन शून्य होकर पूर्ण होने का दर्शन मरकर जीने का दर्शन भक्तों ने अपने को दास बड़े आनंद में कहा है लेकिन ये शब्द आज निंदित हो गया है शब्दों के भी अच्छे दिन होते बुरे दिन होते शब्दों की भी बड़ी यात्राएं होती कभी जो अच्छे शब्द होते हैं बुरे हो जाते हैं समय बदल जाते हैं, घूरों के भी दिन फिरते हैं, कभी जो बुरे शब्द थे अच्छे हो जाते हैं। एक सज्जन को मैं जानता था उनका सरनेम था वर्मा एक दिन अचानक मुझसे मिलने आया उन्होंने कहा मैंने बदल दिया वर्मा जमता नहीं लोग कायस्थों को सूद्र समझते ऐसे कायस शब्द का अर्थ होना चाहिए सूद्र ही काया में जो स्थित इससे ज्यादा और शूद्रता क्या होगी अगर कायस्थ का ठीक ठीक अर्थ करो तो सभी कायस्थ है क्योंकि सभी काया में स्थित हैं। स्वस्थ तो बहुत कम लोग हैं कायस्थ सभी हैं स्वस्थ तो वह जो स्वयं में स्थित हो तो मैंने उनसे कहा कि बात तो ठीक ही है कायस्थ का मतलब ही सूत्र होता तो उन्होंने कहा मैंने तो बदल दिया मैंने वर्मा से शर्मा कर दिया मैंने कहा ये और बुरा किया उन्होंने कहा क्यों शर्मा यानी ब्राह्मण मैंने कहा अब इसका यह अर्थ होता है घोड़े के दिन फिर गए लेकिन शर्मा का पहले अर्थ होता था महाब्राह्मण वो बोले महाब्राह्मण महाब्राह्मण से आपका क्या मतलब मैंने कहा वो एक गाली महाब्राह्मण उसको कहते थे जो ब्राह्मणों में सबसे पतित ये देश तो बहुत अद्भुत है महाब्राह्मण उसको कहते थे जो कोई ब्राह्मण काम करने को राजी ना हो वो करने को राजी हो जाए उसको महाब्राह्मण जैसे कोई मर जाता है तो उसकी यात्रा को कहते महायात्रा अच्छे अच्छे शब्द गढ़ने में हम कुशल हैं वो बेचारा मर गया यात्रा भी नहीं है अब उसको कहते महायात्रा पर निकल गया शर्मा बनता है सरमन से शरमन का अर्थ होता है काटना जो लोग यज्ञ में पशुओं को काटते थे सभी ब्राह्मण ये काम नहीं कर सकते थे महाब्राह्मण करते थे यह काम पशुओं को काटे कौन जो ब्राह्मण इसके लिए भी राजी हो जाते थे उनको कहा जाता था सरमन काटने वाले हत्यारे बूचर शर्मा का ठीक ठीक अर्थ होगा बूचर सुमन का तुमने भी गजब किया बर्मा भले थे और नीचे गिर गए महाब्राह्मण हो गए अब तुम अब तुम पूछे और उनने और तुमने उसी मुसीबत कर दी मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था मैंने कार्ड तक छपवा लिए और अदालत से नाम भी बदलवा लिया मैंने कहा तुम कुछ अब और खोजो शर्मा तुमने कुछ अच्छा कहा नाम नहीं खोजा उसके दिन बदल गए कभी बुरे दिन थे अब दिन आ गए धीरे धीरे घिसते पिसते घिसते पिसते ना अब यज्ञ होते हैं ना यज्ञों में कोई पशु कटते हैं तो शर्मन की भी पुरानी याददाश्त भूल गई पांच हजार साल लंबा समय कहां तक याद रखो क्या तुम जानते हो नंगे लुच्चे सबसे पहले महावीर के लिए प्रयोग किया गया था क्योंकि वो नग्न रहते थे सुनंगे और बालों को नौच लेते थे सुलुच्चे बड़ा प्यारा शब्द रहा होगा जब पहली दफा उपयोग किया तो महावीर जैसे व्यक्ति हुआ था नंगे लुच्चे और अब अब किसको तुम नंगे लुच्चे कहते हो अगर किसी जैन मुनि को कह दो तो भूल जाएगा मुनित्व वगैरह वहीं गर्दन पकड़ लेगा वहीं नंगा लुच्चापन दिखा देगा ये तो सोच भी नहीं सकेगा नंगे लुच्चे पहले महावीर के लिए उपयोग हुआ था बुद्ध पहले बुद्ध के लिए उपयोग हुआ था ठीक ही लोगों ने कहा था क्योंकि जब बुद्ध छोड़कर घर चले गए तो उन्होंने एक ऐसी हवा की एक ऐसी हवा पैदा की कि न मालूम कितने लोगों ने घर छोड़ दिया बुद्ध तो अभिजात कुल से आते थे राजकुल से तो उनके मित्र भी अभिजात थे धनी थे राजे थे बुद्ध को घर छोड़ते देखकर बुद्ध की महिमा और गरिमा देखकर बहुत से राजपुत्रों ने घर छोड़ दिए लोग झाड़ों के नीचे आंख बंद करके पालथी मार के बैठ गए उनका ये देखो ये बुद्धू देखो वो एक क्या हो गया जो देखो वही बुद्धू हो रहा है घर था भला परिवार था पत्नी बच्चे थे धन दौलत थी मजा करते बुद्धू होकर झाड़ के नीचे बैठे अब भगाते रहो मच्छर जिंदगी भर उड़ाते रहो मक्खी पहली दफा बुद्ध के ही संदर्भ में बुद्ध शब्द पैदा हुआ था फिर धीरे धीरे गाली बनता चला गया अब तो किसी को बुद्धू कहो तो वो सोच भी नहीं सकता कि इसका बुद्ध से कोई दूर का भी संबंध हो सकता है सोच ही नहीं सकता कि इसमें बुद्ध से सिर्फ एक मात्रा ज्यादा है जरा बुद्ध से आ गई समझो एक मात्रा ज्यादा थोड़े और पहुंच गए